प्रवचन साधना में आहार का महत्व महावीर वाणी प्रवचन दसवा धम सूत्र में भगवान महावीर कहते हैं धम्मो मंगल मुक्ठम अहिंसा संयमो तवो देवा तम नम संथि जस धम्मे सया मणो धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है अहिंसा संयम और तप रूपी धर्म जिस मनुष्य का मन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 जो आदमी आंतरिक तप को उपलब्ध हो जाता है उसे तो आप शराब भी पिला दें तो भी हो उसमें होता है उसे तो आप मारफिया दे दें तो भी शरीर ही सुस्त हो जाता है शरीर ही ढीला पड़ जाता है भीतर उसकी ज्योति जागती रहती है उसकी प्रज्ञा पर कोई भेद नहीं पड़ता लेकिन हम हमारी हालत ऐसी नहीं है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 प्रमाणिक हो वहां से पता चलेगा कि आदमी कैसे हो आपके जागने से कुछ पता नहीं चलेगा वहां तो बहुत धोखाधड़ी जाना था वैश्याल में पहुंच गए मंदिर में जागने में चल सकता है ये सपने में नहीं चल सकता सपने में यह धोखा आप नहीं कर सकते खड़ा वैश्याल्य में चले जाएंगे सपने में आप ज्यादा सरल हो सीधे साफ हो।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 आप खूब सोचें मजे कोई अदालत ये नहीं कह सकती कि आप जुर्मी हैं, अपराधी है आप अदालत में कह भी सकते हैं कि हम हत्या का बहुत रस लेते हैं सपने भी देखते हैं दिन रात सोचते हैं कि इसकी गर्दन काट दें उसकी गर्दन काटने वो काटते ही रहते हैं चाहे कहें या ना कहें अदालत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती आप कानून की पकड़ के बाहर कानून सिर्फ कृत्य को पकड़ सकता है कर्म को पकड़ सकता है लेकिन महावीर कहते हैं धर्म भाव को भी पकड़ता है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 तो बड़ी कठिनाई है इसका मतलब यह हुआ कि आप तब तक उपवास न कर पाएंगे जब तक आपका चिंतन पर नियंत्रण न हो नहीं कर पाएंगे इसलिए मैंने कहा कि चर्चा के लिए हमने नंबर पर रखा है, लेकिन इसको आप अकेले न कर पाएंगे जब तक चिंतन पर नियंत्रण ना हो जब तक चिंतन आपके पीछे ना चलता हो जब तक जो आप चलाना चाहते हो चिंतन में वही ना चलता हो अभी तो हालत यह है कि चिंतन जो चलाना चाहता वही आपको चलना पड़ता है जहां ले जाता है मन वहीं आपको जाना पड़ता है नौकर मालिक हो गए सुना है मैंने कि अमेरिका का एक बहुत बड़ा करोड़पति रथ चाइल्ड सुबह सुबह जो भी भिकमंगे उसके पास आता था उन्हें कुछ ना कुछ देता था एक भिकमंगा नियमित रूप से 20 वर्षों से आता था वो रोज उसे एक डॉलर देता था और उसके बूढ़े बाप के लिए भी एक डॉलर देता था बाप कभी आता था कभी नहीं आता था बहुत बुढ़ा था इसलिए बेटा ही ले जाता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 महीने भर तक रथ चायल ने कुछ न कहा कि अभी इसका बाप मरा है और सदमा देना ठीक नहीं देते रहो महीने भर बाद उसने कहा कि अब तो हद हो गई तुम्हारा बाप मर गया उसका डॉलर क्यों लेते हो उसने कहा कि क्या समझते हो बाप की दौलत का मैं हकदार हूं कि तुम हुप मरा कि तुम्हारा बाप मरा बाप मेरा मरा है तो उसकी संपत्ति का मालिक मैं हूं रथ ने अपनी जीवन कथा में लिखवाया कि भिखारी भी मालिक हो जाते अभ्यास से चकित हो गया अर चाहे उसने कहा ले जा भाई तू दो डॉलर ले और अपने बेटे को वसीयत लिख जाना जब तक हम हैं देते रहेंगे तेरे बेटे को भी देना पड़ेगा क्योंकि वसीयत। चिंतन सिर्फ आपका नौकर है लेकिन मालिक हो गया है सभी इंद्रियां आपकी नौकर है लेकिन मालिक हो गई अभ्यास लंबा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 सिखाया जा रहा है एक बात नहीं सिखाई जा रही कि दो दो जब जोड़ना हो तभी जोड़ना जब न जोड़ना हो तो मत जोड़ना लेकिन अगर मन दो दो जोड़ना चाहे तो आप रोक नहीं सकते आप कोशिश करके देख लें आज घर कहें कि हम दो दो ना जोड़ेंगे और मन दो दो जोड़ेगा उसी वक्त जोड़ेगा वह आपको डिफाई करेगा वो कहेगा तुम हो क्या हम दो दो जोड़ के बताते हैं तुम कहते हैं, नहीं जोड़ेंगे हम जोड़ के बताते हैं दो दो चार होते आप आज कोशिश करना कि दो दो हमें नहीं जोड़ना फौरन मन कहेगा चार नाम में जोड़ना नहीं वो कहेगा चार वो आपको डिफाई करता है और उसको डिफाई करना चाहिए क्योंकि उसकी मालिकियत आप छीन रहे हैं उसने आप आपने आपको उस अब तक आपने उसको मालिक बनाते रखा है एक दिन में ये नहीं हो जाएगा लेकिन अगर इसके प्रति सजगता आ जाए और ये ख्याल आ जाए कि मैं अपनी ही इंद्रियों का गुलाम हो गया तो शायद थोड़ी यात्रा करनी पड़े थोड़ी यात्रा करनी पड़े इंद्रियों के विपरीत अनशन वैसी ही यात्रा की शुरुआत है महावीर कहते हैं ठीक आज नहीं बात समाप्त हो गई लेकिन आपके नहीं और हां में बहुत फर्क नहीं आपके व्यक्तित्व में हां और नहीं में बहुत फर्क नहीं आपका बेटा आपसे कहता है ये खिलौना लेना आप कहते हैं नहीं बड़ी ताकत से कहते हैं लेकिन बेटा वहीं पैर पटकता खड़ा रहता है वो कहता है कि लेंगे दोबारा आप कहते हैं कि मान जा नहीं लेंगे आपकी ताकत छीन हो गई है आपका नहीं हाँ की तरफ चल पड़ा वो बेटा पैर पटकते रहता है कहता लेंगे आखिर आप लेते बेटा जानता है कि आपकी नहीं का कुल इतना मतलब है कि तीन चार दफे पैर पटकना पड़ेगा और हाँ हो जाएगा और कुछ मतलब नहीं ज्यादा छोटे से छोटे बच्चे भी जानते हैं कि आपके ना की ताकत कितनी एंड हाउ मच यू मीन बाकी ना को कैसे काटना यह भी वो जानते हैं। और काट देते हैं, आपकी ना को हा में बदल देते हैं। और जितने जोर से आप कहते हैं नहीं उतने जोर से बच्चा जानता है कि कमजोरी की घोषणा है यह आप डरवाने की कोशिश कर रहे हैं डरे हुए अपने से ही है कि कहीं हा ना निकल जाए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 लेकिन अगर आपने कल रात तय किया कि कल उपवास करेंगे तो 6 बजे से भूख लगती है ये बड़ी की बात 11 बजे रोज भूख लगती थी 6 बजे कभी नहीं लगती थी हुआ क्या क्योंकि अभी आपने अभी तो कुछ किया नहीं अभी तो अनशन भी शुरू नहीं हुआ वो 11 बजे शुरू होगा सिर्फ ख्याल रात में तय किया कि कल अनशन करना है उपवास करना है सुबह से भूख लगने लेकिन सुबह से क्या रात से ही शुरू हो जाएगी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 एक बार माल के दे देना आसान है वापस लेना थोड़ा कठिन पड़ता है वही कठिनता तपश्चर्या है लेकिन अगर आप सुनिश्चित हैं और आपके ना का मतलब ना और हां का मतलब हां होता है सच में होता है तो इंद्रियां बहुत जल्दी समझ जाती हैं बहुत जल्दी समझ जाती हैं कि आपके ना का मतलब ना है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 जैसे तय किया कि नीचे मत करना पूरा हाथ कहता है नीचे करो अब इसको नीचे मत करना अब चाहे कुछ भी हो जाए इसको नीचे मत करना जब तक कहता था गुरजेफ मैं ना कहूं हाथ को नीचे मत करना हाथ दलीलें करेगा आप सोचेंगे हाथ कैसी दलीलें करेगा हाथ दलील करता है वो आर्गु करेगा वो कहेगा बहुत थक गया हूं अब तो नीचे कर लो वो कहेगा गुरजेफ यहां कहा देख रहा है एक दफा नीचे करके ऊपर कर लो उसकी तो पीठ और ध्यान रखें गुरुजी जब भी ऐसी आज्ञा देता था तो पीठ करके बैठता था हाथ 25 आर्गूमेंट खोजेगा वो कहेगा ऐसे में कहीं लकवा लग जाए और फिर हाथ कहेगा इससे फायदा भी क्या हाथ करने से भगवान मिलने वाला है अरे हाथ तो शरीर का हिस्सा है इससे आत्मा का क्या संबंध मेरे पास लोग आते हैं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 तो गेरुआ वस्त्र पहनने से नहीं होगा तो दूसरे रंग के वस्त्र पहनने से हो जाएगा क्योंकि दूसरे रंग के वस्त्र पहनते वक्त उसने यह दलील कभी नहीं दी कि कपड़ों से क्या होगा लेकिन गेरुआ वस्त्र पहनते वक्त वही आदमी दलील लेकर आ जाता है कि कपड़े से क्या होगा हमारा मन हमारी इंद्रियां हमारे कपड़े हमारी चीजें सब दलीलें देती हैं और हम रेशनलाइज करते हैं ध्यान रहे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 तुम अपनी तरफ से मत गिराना अगर हाथ गिरे तो तुम देख लेना कि गिर रहा है पर तुम कोऑपरेट मत करना तुम सहयोग मत देना पर बारी के बाद हम बड़े धोखे से सहयोग दे सकते हैं हम कह सकते हैं ये हाथ गिर रहा है हम थोड़ी गिरा रहे हैं ये हाथ गिर रहा है और आप भली भांति जानते हैं कि गिर नहीं रहा है आप गिरा रहे इतने भीतर अपने को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 और छोड़ दिया उसको कमरे में और छिप के खड़ा हो गया लड़का गया उसने दस रुपए का नोट जेब में रखा कुरान बगल में दबाई और शराब पीने लगा नसरुद्दीन भागा अपनी बीबी से बोला कि ये राजनीतिज्ञ हो जाएगा कुरान पढ़ता तो सोचते धार्मिक हो जाएगा शराब पीता तो सोचते अधार्मिक हो जाएगा रुपया जेब में, में रखते भाग गया होता तो सोचते व्यापारी हो जाएगा पोलिटिशियन हो जाएगा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 इस बात की कोशिश है कि व्यक्तित्व में एक स्पष्ट रूप निखर आए एक आकार बन जाए आप ऐसे विकृत कुछ भी आकार न रह जाएं, आप आप में एक आकार उभरे, स्पष्ट जाए आपने क्लैरिटी हो अगर आपको नहीं भोजन लेना है तो नहीं लेना है यह आपके पूरे व्यक्तित्व की आवाज हो जाए बात खत्म हो गई अब यह बात नहीं उठेगी जब तक नहीं लेना है महावीर तो बहुत अनूठा प्रयोग करते थे क्योंकि यह भी हो सकता है उसको बचाव के लिए वो प्रयोग था यह भी हो सकता है कि आपने तय कर लिया कि 24 घंटे नहीं लेंगे भोजन और ना सोचेंगे तो मन कहता कोई हर्चा नहीं चौबीस घंटे की बात है ना 24 घंटे बाद तो सोचेंगे करेंगे ठीक कोई तरह 24 घंटे निकाल देंगे मन इसके लिए भी राजी हो सकता है क्योंकि इनडेफिनेट नहीं है मामला डेफिनेट निश्चित 24 घंटे के बाद तो कर ही लेना है तो 24 ही घंटे की बात है ना एक मजबूरी जैसा आप ढो लेकिन तब आपको उपवास की प्रफुल्लता ना मिलेगी बोझ होगा तब उपवास का आनंद आपके भीतर न खिलेगा वो एक वो लहर आपके भीतर ना आएगी जो इंद्रियों के ऊपर मालकियत के होने से आती है तब सिर्फ एक बोझ होगा कि चौबीस घंटे ढो लेना है गुजार देंगे चौबीस घंटे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 गांव भर परेशान होता क्योंकि गांव में अनेक लोग खड़े होते भोजन ले लेकर और अनेक इंतजाम करके खड़े होते अभी भी खड़े होते हैं लेकिन अब जैन दिगंबर मुनि वैसा प्रयोग करता है अभी भी लेकिन वो सब जाहिर है कि वो क्या क्या नियम लेता है पांच सात नियम जाहिर है वो वही के वो लेता है पांच सात घरों में वो नियम पूरे कर देते किसी घर के सामने केले लटके होंगे अब वो मालूम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 भोजन बनाने वालों को पता है उसको पता है वो वही नियम लेता है वही भोजन बनाने वाले पूरा कर देते हैं भोजन लेके वो लौट जाता है महावीर की प्रक्रिया को कहेंगे नहीं वो उनके भीतर है बात अब वो क्या है कभी कभी तीन तीन महीने महावीर को खाली बिना भोजन लिए गांव से लौट जाना पड़ा बात खत्म हो गई पर इनडेफिनेट है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 और तब महावीर कहते थे जो नियत से मिला है उसका कर्म बंधन मेरे ऊपर नहीं है बात मेरा नहीं है कोई संबंध उससे क्योंकि मैंने किसी से मांगा नहीं मैंने किसी से कहा नहीं छोड़ दिया अनंत के ऊपर कि होगी जगत को कोई जरूरत मुझे चलाने की तो और चला लेगा और नहीं होगी जरूरत तो बात खत्म हो गई मेरी अपनी कोई जरूरत नहीं ध्यान रहे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 स्वस्थ जिए आनंद से जिए इस भूख ने उन्हें मार ना डाला इस नियत पर छोड़ देने से ये दिनहीन न हो गए ये जीवेश को हटा देने से मौत न आ गई जरूर बहुत से राज पता चलते हैं हमारी ये चेष्टा कि मैं ही मुझे जला रहा हूं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 ये राजी होना अहिंसा है और इस राजी होने के लिए उन्होंने अनशन को प्राथमिक सूत्र कहा है क्यों क्योंकि आप राजी कैसे होंगे जब तक आपकी सब इंद्रियां आपसे राजी नहीं है तो आप प्रकृति से राजी कैसे होंगे इसे थोड़ा देख लें यह डबल हिस्सा है आपकी इंद्रिया ही आपसे राजी नहीं है पेट कहता है भोजन दो शरीर कहता है कपड़े दो कहती विश्राम चाहिए आपकी एक एक इंद्री आपसे बगावत किए हुए वो कहती है, ये दो नहीं तुम्हारा जिंदगी बेकार तुम बेकार जी रहे हो मर जाओ इससे तो बेहतर है अगर एक अच्छा बिस्तर नहीं जुटा पा रहे मर जाओ आपकी इंद्रियां आपसे नाराजी हैं आपसे राजी नहीं हैं और आपको खींच रही है तो आप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 हम साधन हैं और पेट साध्य हो गया है पेट कार्त, सभी इंद्रिया साध्य हो गई हैं खींचती रहती हैं बुलाती रहती हैं, हम दौड़ते रहते हैं मुल्ला नसरुद्दीन एक दिन अपना मकान पर बैठकर खप्पर ठीक कर रहा है बरसाने के करीब है वो अपने खप्पर ठीक कर रहा है एक भिखारी ने नीचे से आवाज दी नसरुद्दीन नीचे आओ नसरुद्दीन ने कहा कि तुझे क्या कहना है वही से कह दे उसने कहा माफ़ करो नीचे आओ नसरुद्दीन बेचारा सीढ़ियों से नीचे उतरा भिखारी के पास गया भिखारी ने कहा कि कुछ खाने को मिल जाए नसरुद्दीन ने कहा कि ना समझ ये तो तू नीचे से कह सकता था इसलिए मुझे नीचे बुलाने की जरूरत उसने कहा बड़ा संकोच लगता था जोर से बोलूंगा कोई सुन लेगा नसरुद्दीन ने कहा बिल्कुल ठीक चल ऊपर चल भिखारी बड़ा मोटा तगड़ा था बामुश्किल चढ़ पाया जाके नसरुद्दीन ऊपर अपने खपड़े जमाने में लग गया थोड़ी देर भिकारी खा रहा और उसने कहा कि भूल गए क्या मैं सुन भीख नहीं देनी ये कहने के लिए ऊपर लाया उसने कहा तू कैसा है नीचे ही क्यों ना कह दिया मैं सुदीने का बड़ा संकोच लगा कोई सुन लेगा जब तू भिखारी हो गया मुझे नीचे बुला सकता है तो मैं मालिक हो तुझे ऊपर नहीं बुला सकता